शिवानंद स्मृतिसंग्रह महापुर की स्मृति कथा स्वामी शिव कृष्णानंद ओम श्री गुरुवे नमः मुंडकोपनिषद में ऋषि कहते हैं परोक्ष ललोकाचितावेदमाजा नृत्य तद्विज्ञाथम स गुरुमेवागचित समित्रोत्रियम ब्रह्म अर्थात नित्य वस्तु मोक्ष किसी कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं होता कर्म का फल नाशवान है इसकी परीक्षा करके ब्राह्मण कर्म में विरक्त हो जाए और नित्य वस्तु को जानने के लिए यज्ञ काष्ट हाथ में लेकर वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए जीवन के प्रथम बीस वर्षों के भीतर जीवन संग्राम के घात प्रतिघात भाग्य विपर्य बाल्यावस्था में वियोग, स्वजन वर्गों का दुर्व्यवहार छल धोखा आदि ने मेरे सामने संसार के वास्तविक रूप को प्रकट कर दिया यह संसार अनित्य और दुख में है इस अनित्य जगत की ओर में जो नित्य वस्तु सुख स्वरूप श्री भगवान है उन्हें प्राप्त करने के लिए बचपन से ही मेरे मन में आग्रह होने लगा था उस समय थोड़ा बहुत जप ध्यान प्रार्थना धर्म ग्रंथ पाठ आदि मैं करता था किंतु तो बीच बीच में मन में गीता के श्री भगवान की बात उठती थी कि अनित्य अनित्यम असुखम लोकम इम प्राप्य भजस्व और समय समय पर मैं एकांत में रो रो कर भगवान से कातर प्रार्थना करने लगा कुछ दिनों के पश्चात एक अचिंतनीय उपाय से कलकत्ते जाने का मौका मिल गया श्री भगवान की कृपा से ही वैसा हुआ था तुरंत कलकत्ता पहुंचकर मैंने श्री श्री महापुरुष महाराज को पत्र लिखा उत्तर में उन्होंने लिख भेजा कलकत्ते आए हो यह अच्छा ही हुआ मौका पर एक दिन तीन या चार बजे मठ में आकर मिलना उसके बाद प्रभु की इच्छा से जो होना है होगा समयस्क एक संबंधी के साथ बंगला 1335 सन 1900 भाद्र मंगलवार को मैं पुण्य भूमि बेलूर मठ में तीन या चार बजे पहुंच गया एक सन्यासी को अनुमति पत्र दिखाते ही वे महापुरुष महाराज की आज्ञा लेकर हमें उनके पास ले गए मानसिक उत्तेजना से मेरा शरीर कांप रहा था महापुरुष जी एक कुर्सी पर बैठे थे उनका दर्शन करते ही मैं मुग्ध होकर उनके श्री चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया देखकर कर उन्होंने स्वयं भी कहा क्यों जी दीक्षा लोगे अप्रत्याशित भाव से उनका प्रश्न सुनकर मेरा हृदय आनंद से विफल हो गया बहुत धीरे से मैंने सिर हिलाकर कहा जी महाराज उन्होंने कहा अच्छी बात कल ही तुम्हारी दीक्षा होगी प्रातः आठ नौ बजे आ जाना दूसरे ही क्षण मेरे उस संबंधी को देखकर पूछा तुम भी लोगे वे दीक्षा प्रार्थी होकर नहीं आए थे तो भी महापुरुष की अयाचित कृपा से उनका मन भर गया था और उन्होंने भी विवश होकर तरह उत्तर दिया जी महाराज इस पर उन्होंने कहा बहुत अच्छा तुम दोनों कल आना एक ही साथ दीक्षा होगी मुझे जैसे अयोग्य व्यक्ति को इतने सहज में ऐसे महापुरुष की कृपा प्राप्त हुई इस विषय में सोचने से केवल भागवत की वाणी ही याद आती है साधकों दीन व सलाह महान महांतस्ते समचितता सुहृद साधवश्चे तिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेना साधव साधुभूषण इत्यादि अर्थात साधु लोग स्वभाव से ही दीनों पर कृपा करते हैं वे ही महापुरुष हैं जो सबको समान देखते हैं और सुख दुख में जिनका चित्त समभाव से रहता है तथा जो सारे प्राणियों के उपकारक और सहिष्णु हैं जो लोग दयालु सब जीवों के हिताकांक्षी तथा सद्गुण संपन्न हैं वे ही साधु हैं दीक्षा के लिए क्या आयोजन करना होगा पूछने पर उन्होंने बताया कि इसमें कोई निर्दिष्ट नियम नहीं है गुरु दक्षिणा एक हर्रा देने से ही काम चल सकता है परंतु तुम लोग श्री ठाकुर की पूजा के लिए फल फूल मिठाई आदि यथा सामर्थ्य ला सकते हो उस रात को आनंद से हम लोग सो न सके भोर में हम दोनों स्नान आदि करके पूजा के उपकरण लेकर स्टीमर के घाट पर आए उस दिन स्टीमर बहुत देर से आया ठीक समय पर वहाँ पहुँच सकेंगे या नहीं इस आशंका से दिल धड़कने लगा स्टीमर 10 बजे बेलूर के घाट में पहुँचा शीघ्रता से महापुरुष महाराज के कमरे के पास जाते ही उनके एक सेवक ने कहा क्यों जी तुम्हें इतनी देर क्यों हुई महापुरुष महाराज तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और भी कई व्यक्तियों की दीक्षा हो गई है तुम दोनों के लिए वे मंदिर में बैठे हैं शीघ्र जाओ गंगा में नहा आए हो ना उनकी बात सुनकर हम तुरंत श्री श्री ठाकुर के मंदिर में पहुँचे महापुरुष महाराज श्री श्री ठाकुर के सामने बैठे थे श्री श्री ठाकुर को फूल मालाओं से बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था एक गंभीर और दिव्य वातावरण था श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करके खड़े होते ही उन्होंने हमारी ओर देखकर कर स्नेह के साथ कहा आए हो इतनी देर क्यों उस आसन पर बैठ जाओ पास ही दो आसन बिछे हुए थे हम दोनों वहीं बैठ गए उस समय वे मानो भाभावेश में कहने लगे बेटा आज तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ आज तुम्हें मैं श्री श्री ठाकुर के चरणों में सौंप दूंगा जन्म जन्मांतरों के शुभ शुभा कर्म फल उनके चरणों में अर्पण करके तुम लोग शरीर मन वाणी से उन्हीं के हो जाओ इसके अनंतर उन्होंने इष्ट देवता का नाम बताकर हमारा उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया बाद में बीज के साथ इष्ट मंत्र देकर उनके साथ साथ उच्चारण करने के लिए कहा हमने भी वैसा ही किया समस्त हृदय मन प्राण एक अभ्यक्त आनंद से भर गया हमें लोग विफल हो गए हम लोग विफल हो गए उन्होंने कुछ उपदेश भी दिए जिनका आशय है जिनके चरणों में तुम लोग निवेदित हुए दृढ़ विश्वास के साथ धारणा कर लेना कि वे ही वेद प्रतिपाद्य सगुण और निर्गुण ब्रह्म हैं वे ही योगी के परमात्मा हैं और वे ही भक्त के भगवान हैं वे ही फिर करुणा में अवतार रूप से जीव कल्याण छौर धर्म संस्थापन के लिए प्रति युग में यहाँ आते हैं वे ही ज्ञानी के ब्रह्म योगी के परम पुरुष और भक्त के लिए सच्चिदानंद भगवान हैं वर्तमान युग में भगवान ही श्री कृष्ण रूप में आविर्भाव हुए हैं आज से हृदय मन उड़ेल उनसे प्रेम करना भक्ति करना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना उनके बात समाप्त होने पर कुछ भय के साथ मैंने कहा प्रभु सुना है सुनाह चिंता के पहले श्री गुरु का ध्यान करना होता है वह कैसे करूंगा उन्होंने प्रसन्न स्नेह भरी दृष्टि से कुछ मुस्कुराते हुए कहा जैसा देख रहे हो साथ ही साथ फिर से कहा श्री ठाकुर ही गुरु हैं वे ही जिगत गुरु हैं उनका ध्यान करने से ही सब होगा दीक्षा और उपदेश के बाद इष्ट मंत्र का जप कैसे करना चाहिए वह दिखलाकर उन्होंने कहा अब मंदिर के बरामदे में बैठकर कुछ देर तक जप और चिंतन करो बाद में श्री श्री ठाकुर का प्रसाद लेकर कुछ विश्राम कर कर कलकत्ते लौट जाना मैंने कहा आपका प्रसाद उन्होंने हंसकर कहा मिलेगा वह भी मिलेगा उन्हें प्रणाम कर मंदिर के बरामदे में बैठ कुछ देर तक हम दोनों ने इष्ट मंत्र का जप किया इत्री में श्री श्री ठाकुर के भोग के बाद प्रसाद पाने का घंटा बजा एक साधु के साथ हम लोग भोजन कक्ष में पहुंचे चिंता थी कि कब श्री गुरुदेव का प्रसाद मिलेगा इतने में एक सेवक उनका प्रसाद लेकर आया हम दोनों ने अत्यंत आनंद से श्री ठाकुर और श्री गुरु महाराज का प्रसाद पाया और फिर कुछ विश्राम करके पुनः उनका दर्शन कर कोलकाता लौट आए दीक्षा ग्रहण के बाद से ही मानो श्री गुरुदेव का एक अपूर्व आकर्षण अंतर में अनुभूत होता था वे हमारा समस्त अंतर व्याप्त किए बैठे थे समस्त चिंताओं और समस्त कल्पनाओं में और ऐसा प्रतीत होता था कि वे अत्यंत आत्मी हैं माता पिता मित्र और सखा के समान जन्म जन्मांतर से मानो उनके साथ हमारा सनातन संपर्क है इस कारण उनके पास जाने के लिए तीव्र इच्छा होती थी दीक्षा ग्रहण के दो दिन के बाद हम दोनों ने मठ में जाकर पुनः उनके श्री चरणों में प्रणाम किया प्रेम से उन्होंने पूछा क्यों जी कैसे हो दीक्षा तो ली है अब समूचा मन उन्हें देने की चेष्टा करो हृदय मन को पूर्णतया एकाग्र करके उनका चिंतन करो ध्यान करो उनके नाम से शरीर मन पवित्र हो जाते हैं असाध्य का साधन होता है असंभव संभव होता है एकाग्र होकर उनका नाम जपते चलो उसी से सब होगा और व्याकुल होकर प्रार्थना करना प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना मुग्ध होकर उनकी बातें सुनी और उनका उपदेश जीवन में परिणत करने का दृढ़ संकल्प मन में जगा उसके बाद डरते हुए मैंने पूछा महाराज हमें जबकि माला न दीजिएगा माला लोगे अच्छी बात है माला दूंगा उसी समय सेवक से दो मालाएं लाने के लिए उन्होंने कह दिया और हमसे कहा माला आज छोड़ जाना शोधन कर रखूंगा कल आकर ले जाना सेवक से माला लेकर हम दोनों उन्हें उनके पास रख कर चले आए मंदिर आदि का दर्शन कर परिपूर्ण अंतर से कलकत्ता लौट आए फिर दूसरे दिन तीसरे पह मठ में पहुंचकर कर महापुरुष महाराज का दर्शन और प्रणाम किया उस दिन अधिक बातें नहीं हुई माला किस रंग से जपनी होगी केवल उसी का निर्देश देकर उन्होंने कहा रोज कम से कम सुबह शाम निर्मित रूप से मूर्ति का चिंतन करते हुए माला में इष्ट मंत्र का जप करना होगा दीक्षा ग्रहण करने के बाद कलकत्ता रहते समय कई बार श्री गुरु दर्शन करने का सौभाग्य हुआ था किंतु किस दिन क्या कि क्या, क्या बातें हुई थी याद नहीं तो भी इतना स्मरण है कि जब भी उनके शांतिमय श्रीचरणों के समीप उपस्थित हुआ उनका एक दिव्य भाव भावावेश देखा कभी कभी देखा कि श्री राम कृष्णगत प्राण एक भाव में शिशु हैं श्री कृष्ण के भाव में तन्मय होकर हाथ जोड़े श्री राम कृष्ण मूर्ति की ओर देखते हुए कहते जय श्री ठाकुर जय श्री राम कृष्ण प्रभु तुम्ही सत्य हो तुम्हारी जय हो और निकट के लोगों को अपना शरीर दिखाकर कहते देखा या उनके चरणों में एकदम सौंप दिया गया है श्री ठाकुर का दास उनके चरणों में निवेदित है इसकी कोई पृथक सत्ता नहीं है इसके भीतर वे ही विराजमान हैं ऐसे व्याकुल होकर भाव विवलचित्त से ऐसी बातें कहते कि कहते कहते उनकी अपनी तथा जो लोग सुनते थे वे भी उनकी भी आंखें आनंद आश्रू से भर जाती थी एक बार उनके श्री चरणों में मैंने प्रार्थना की थी प्रभु इस अधम को क्या इष्टदर्शन होगा उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था उसका आशय यह है निश्चय होगा क्यों नहीं होगा किंतु हृदय से उन्हें पुकारना होगा वे परम प्रिय और प्राणों के भी प्राण हैं अंतर का समस्त प्रेम निचोड़कर उनके श्री चरणों में उड़ेल देना होगा वे ही यथार्थ में अपने जन हैं सनातन नित्य सत्य वस्तु है और जो कुछ संसार में देखते हो सभी दो दिन का है मिथ्या वस्तु क्षणिक है इस धारणा में दृढ़ प्रतिष्ठित होकर उनकी भक्ति करो बेटा जानते ही हो श्री श्री ठाकुर कहते थे माँ का पुत्र है प्रति माँ का पुत्र के प्रति आकर्षण विषयी का विषय के प्रति आकर्षण तथा सती का अपने पति के प्रति जो आकर्षण है उन तीनों को एकत्रित करने से जितना होता है उतना प्रेम यदि ईश्वर के प्रति हो तभी वे मिलते हैं सारांश यह कि सब कुछ भूल कर उनसे प्रेम करना वे ही होंगे जीवन के चरम और परम लक्ष्य एकमात्र साध्य वस्तु अपना सर्वस्व उन्हीं के लिए जीवन है उन्हें पाने के लिए व्याकुल होना होगा उन्हें समूचा जीवन देकर कर चाहना और प्राप्त करना होगा जो कुछ उनके प्राप्ति के अनुकूल हो वही करना होगा जो प्रतिकूल हो अत्यंत लोभनीय होने पर भी तुरंत उसका परित्याग करना होगा प्रभु भक्त कुत्ते की तरह उनके द्वार पर पड़ा रहना होगा वे ही जीवन के एकमात्र वर्णि देवता पति भरता प्रभु साक्षी और रक्षक हैं ऐसा जानकर उन्हीं के चरणों में आत्म निवेदन करके पूर्णतया उन्हीं के होकर पड़े रहो बेटा तभी उनकी कृपा होगी तुम्हें कोई डर नहीं है उन्हीं के चरणों में तुम्हें निवेदन कर दिया है उन्होंने तुम्हें ग्रहण किया है तुमने उन्हीं का कृपा श्रेय पाया है समय पर वे अवश्य ही दर्शन देंगे कभी उन्हें भूल न जाना सुख दुख में संसार के झंझटों में या किसी अनुकूल अथवा प्रतिकूल अवस्था में बस उन्हें पकड़े रहो उनके स्मरण मनन में कभी भूल न हो मैं कहता हूँ तुम्हारी ऐसी भूल नहीं होगी वे अवश्य ही तुम पर कृपा करेंगे वे थे अहेतु तो कृपा सिंधु वार्तालाप में या पत्र में वे ऐसे निर्भय और आशा की बाणी देकर भग्न तापद्ध दुर्बल हृदय को सरस शीतल और निर्भय कर देते थे कि जिसके स्मरण से हताश मन में आशा का संचार होता है अब देखता हूँ श्री भगवान के चरणों में प्रगति और सनागति के शास्त्रीय निर्देश भी उनके श्रीमुख निर्गत उपदेशवाणी की झंकार है जैसे अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से विश्वास हो गुप्त गुप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकार पण्य षड विद्या शरणागति अर्थात भगवत भजन के अनुकूल विषय का व्रत रूप से ग्रहण प्रतिकूल विषय का त्याग श्री भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास रक्षाकर्ता रूप से उनका वरण उनके श्री चरणों में आत्मनिवेदन और आर्थिक ज्ञापन शरणागति के ये छह प्रकार के लक्षण हैं घर लौट जाने के पहले एक दिन मठ में जाकर मैंने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा देश जाओगे अच्छी बात है वहां जब जिस अवस्था में रहो उन्हें पकड़े रहना निष्कपट मन से सारी बातें उनके चरणों में निवेदन करना हृदय खोलकर सब कुछ उन्हीं को जताना उठते बैठते चलते फिरते उन्हीं का स्मरण करने की चेष्टा करना तभी सब होगा पुनः उन्हें प्रणाम कर उनकी आशीर्वादी सिर पर धारण कर मैं लौट आया घर लौट आने के कुछ दिनों के बाद ही एका एक गृहस्थी के झंझटों में फंसकर मैं अपने को बहुत ही विपन्न समझने लगा उस समय तो महापुरुष जी का आशीर्वाद मांगकर मैंने पत्र लिखा उनके अपने हाथ की लिखी उत्साहपूर्ण अभयवाणी ने ही इस दुर्बल हृदय में बल आशा और धैर्य का संचार कर मुझे पूर्ण दया बचा लिया उन्होंने लिखा डरो मत। ठाकुर तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे वे अहेतुक कृपा सिंधु हैं हम नहीं जानते कि वे किस ढंग से हमें ले जाते हैं तो भी वे मंगल में तुम्हारा निश्चय मंगल करेंगे यदि वे तुम्हें वैसे कष्ट के भीतर से ले जाते हैं तो अच्छा ही है जैसे ही ले जाए किंतु कभी उन्हें मत भूलना मैं जानता हूँ कि तुम नहीं भूलोगे हृदय से उन्हें पुकारो कोई डर नहीं है श्री ठाकुर तुम्हें देख रहे हैं कुछ साल के बाद उनकी आज्ञा से एक बार बड़े दिन की छुट्टी में उनका चरण दर्शन करने के लिए मैं मठ पहुंचा। उस समय उनका शरीर अस्वस्थ था शरीर बहुत ही वृद्ध हो गया था वृद्ध वयस् की कोई कोई उत्कट व्याधियाँ भी दिखाई पड़ रही थी किंतु उनका मन प्रशांत तथा मुखमंडल प्रफुल्ल आनंद प्रदीप्त और हास्योज्वल था मानो कराल व्याधि का कठोर स्पर्श शारीरिक विकार में समर्थ होने पर भी मन के ऊपर प्रभाव विस्तार नहीं कर सका है इसी कारण देह भाव विवर्जित जीवन मुक्त महापुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित रहकर प्रकृति के विकार रूप इस देहेंद्रीय संघात को वशीभूत कर निज आनंद में स्वयं ही विभो हो रहे हैं आत्मा राम आत्मा में ही विलास कर रहे हैं शरीर का दुख कष्ट शरीर में ही है और वे स्वयं देहातीत प्रकृति मुक्त सर्वथा असंग आत्मा में विराजमान है उनकी उस समय की अवस्था ठीक गीतोक्त स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त योगी की अवस्था है यस्मिन स्थितो न दुख न गुरुणापि विचालते अर्थात जिस निर्विकार आत्म स्वरूप में स्थित होने पर जीवन मुक्त पुरुष भारी दुख से भी विचलित नहीं होते उस बार मठ में श्री गुरुदेव के श्रीचरण आश्रय में मुझे पाँच छ दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था रोज सुबह वे दुमंझिले के कमरे में एक कुर्सी पर बैठे रहते थे साधु ब्रह्मचारी भक्त सभी उनका पुण्य दर्शन प्राप्त कर तथा उनके चरणों में प्रणाम कर अपना अपना जीवन धन्य करते थे मैं भी साँस साँस जाता था श्रीचरण दर्शन और प्रणति से पवित्र होकर मैं जब तक वे उसी स्थान में रहते तब तक एक कोने में चुपचाप बैठा उस करुणा घन दक्षिणामूर्ति को देखता रहता और अमृत में करुणा की वाणी सुनता था उनके श्रीचरणों के समीप रहने से मेरी सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता था